जिया ये सब क्या हो रहा है? यहाँ अग्रवाल कॉर्पोरेशन के मालिक रमाकांत अग्रवाल क्यों आए हुए थे अच्छा वो वो वो कहीं अपने बेटे रोहित के लिए तो नहीं आए थे ओह हाँ, यही बात है। जिया अभी भी पूरी तरह से अपने होश में नहीं थी अभी भी वो पूरी तरह से सदमे में ही थी उसने आर्यन के बात का कोई जवाब नहीं दिया अरे जिया वो रमाकांत अग्रवाल और उनका बेटा रोहित अग्रवाल था ना तुमने बुलाया था क्या उन्हें तुम जानती हो उन्हें पर्सनली जिस औरत के ऊपर विक्रांत ने माइक लगाया हुआ था वो जिया के पास आकर उससे कहने लगी, देखो देखो विनीता मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है प्लीज अभी कोई बकवास मत करो जिया ने चिढ़ते हुए उससे कहा वैसे भी इस बुढे ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है अरे तुम परेशान मत हो बेबी अब वो जा चुका है न तो क्यूँ परेशान हो रही हो तुम उसके चक्कर में अपना मूड मत खराब करो आयरन ने जिया को समझाते हुए सही बात है अब उस औरत ने भी आयरन की बातों से हामी भरते हुए कहा ये, अच्छा, -फट का ये लड़की जिया की दोस्त है ये जानकर उसे काफी पछतावा हो रहा था फालतू में उसका दृश्य माइक बर्बाद हो गया था विक्रांत को बहुत दुख हो रहा था विक्रांत ने उस तरफ ध्यान देने के बजाय रमाकांत पर नजर रखना ज्यादा जरूरी समझा उसे पता था कि रमाकांत अपना बदला लेने के लिए जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होगा विक्रांत ने तुरंत अपना दिमाग रमाकांत के ऊपर लगे अदृश्य कैमरे के सामने आ रहे दृश्य को देखने में लगाया वहीं से वो देख रहा था कि रमाकांत होटल के सबसे टॉप फ्लोर पर गया वहां पर उसका सुइट रूम था जिसमे वो अपने खास दो तीन बॉडी के साथ दाखिल हुआ बाकी बॉडी होटल के कमरे के गेट के पास लाइन में खड़े हो गए रमाकांत अंदर जाकर एक बड़े से राउंड टेबल के करीब बैठ गए। उसके आसपास बॉडीगार्ड घेर कर खड़े हो गए उस वक्त रमाकांत का बेटा रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा था शायद वो अब यहां से जा चुका था। वहा पर शहर के कुछ इंडस्ट्रियस्ट एक दो लीडर और एक फेमस सेलिब्रिटी भी बैठा हुआ था शायद रमाकांत यहाँ पर किसी खास मीटिंग के लिए आया हुआ था अब जाकर विक्रांत को तसली हुई की रमाकांत सिर्फ जिया की शादी में विघ्न डालने के लिए नहीं आया हुआ था शायद यहाँ वो कुछ खास मीटिंग के लिए आया हुआ था और वो जिया का फंक्शन रोकने का प्लान भूल भी चुका होगा वहां अपने दोस्तों के बीच पहुंचने के बाद रमाकांत ने कुछ बात बोली जिसे सुनकर होटल के भीतर मौजूद सभी लोग हहाका लगाकर हंस पड़े विक्रांत को वहां की कोई बात सुनाई तो नहीं दे रही थी लेकिन उन लोगों के चेहरे और होठों की लिप्सिंग देखकर ये समझ आ रहा था कि कब कौन बोल रहा है कौन हंस रहा है कुछ देर बात करने के बाद होटल का वेटर के मैनेजर से कोई बात भी नहीं करने वाला है रमाकांत को इस तरह से हंसी मजाक करते देख विक्रांत को थोड़ा आश्चर्य भी हुआ वो सोच में पड़ गया ये रमाकांत को इतनी हंसी क्यों सूझ रही है उसके चेहरे को देख कर तो कता ही नहीं लग रहा की इसने कभी कोई बच्चों की किडनैपिंग की होगी और बच्चों का मर्डर किया होगा यहां पर विक्रांत को एक दो ही बात समझ में आ रही थी एक या तो रमाकांत बहुत बड़ा खिलाड़ी है और उसे किसी भी बात का डर नहीं है तभी वो मेरे द्वारा अशोक और गजेंद्र ठाकुर का नाम लेने के बाद भी मगरमच्छ की तरह शांत बैठा है या फिर दूसरा ये हो सकता है कि रमाकांत का उस किडनेपिंग केस से कोई लेना देना ही ना हो लेकिन कुछ भी हो ये आदमी बहुत चलाक विक्रांत मनी सोचने लगा अभी तक रमाकांत की कोई भी एक्टिविटी संदिग्ध नहीं लग रही थी विक्रांत ने भी थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर कर कर करते हुए रमाकांत से बचकर रहने की सलाह दी उसने कहा की रमाकांत बहुत खतरनाक आदमी है और उससे पैसे कमाने के चक्कर में तुम फालतू में मत भिड़ो विक्रांत भी कम बातों में नहीं था उसने जिया को अलग ही कहानी बता दी अरे मैं उससे पैसे थोड़ी ना लेने वाला था मैं मैं तो उसके चेक साइन करने का वेट कर रहा था बस लेकिन तभी वो आर्यन वहां पहुंच गया और सारा गेम खराब हो गया ए, anyway, कोई बात नहीं ओह आई एम सॉरी विक्रम तुम तुम मेरी मदद कर रहे थे और हमारी वजह से ही तुम्हारा प्लान चौपट हो गया वो एक्चुअली आयरन को कुछ पता नहीं था ना जया ने विक्रांत की कहानी को सही मान लिया था और उसे विक्रांत के लिए, मैं, मैं तो लिए रमाकांत से उल्टा सीधा बोल रहा था ताकि वो और उसका ध्यान तुम लोगों पर न जाए अब जो भी दुश्मनी होगी वो सिर्फ मुझसे होगी तुम लोगों से कोई मतलब नहीं विक्रांत ने खुद की वीरता का बढ़ चढ़कर बखान किया अरे छोड़ो तुम तुम जाकर अपनी शादी इंजॉय करो ये रमाकांत और उसके बेटे को मुझ पर छोड़ दो इन बाप बेटों से मैं निपट लूंगा विक्रांत ने जिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा बट तुम अपना ध्यान रखना के झगड़े में मत पड़ना जिया ने विक्रांत को समझाते हुए कहा अरे कुछ नहीं ये ये सब तो मैं इसके जैसे हजारों से रोज भिड़ता रहता हूँ विक्रांत ने कहा तब तक एक वेटर वाइन का ट्रे लेकर उन दोनों के बगल ऐसी गुजर रहा था जिया ने उसमें से एक गिलास उठाकर विक्रांत के हाथ में पकड़ा दिया लो तुम एंजॉय करो मैं चलती हूँ बिल्कुल जाओ तुम टेंशन मत लो शादी एंजॉय करो विक्रांत ने हाथ में ड्रिंक पकड़ते हुए कहा उसने एक दो ड्रिंक वाइन चढ़ा ली और फिर वहाँ से सीधे अपने घर के लिए रवाना हो गया वैसे पहले उसका प्लान पार्टी से सीधा ऑफिस जाने का था लेकिन क्यूँकी उसने एक दो पैक ड्रिंक कर लिया था तो अब ऑफिस जाने की उसमें हिम्मत नहीं रह गई थी घर पहुँच उसने गाड़ी को बाहर पार्क किया और फिर ऊपर अपने कमरे में पहुँच चुपचाप बेड पर लेट गया फिर उसे अचानक से रमाकांत का ख्याल आया और विक्रांत ने अपने अदृश्य कैमरे को स्टार्ट कर दिया अब तक रमाकांत अपने दोस्तों के साथ डिनर कर चुका था खाने के साथ ही उसने खूब ड्रिंक भी किया उसने अपने खास मेहमानों को घर जाने के लिए खुद की गाड़ी की भी व्यवस्था कर दी थी एक के बाद एक उसने सबको वहां से विदा कर दिया अब जाकर असली गेम शुरू हुआ विक्रांत ने मन ही मन सोचा अब विक्रांत बड़े ध्यान से रमाकांत पर नजर रखने लगा रमाकांत अब अब देखता हूं मैं अब तेरा असली रंग सामने आएगा